महाभारत आदि पर्व आदिपर्व दिष्टितमोध्याय महाभारत की महत्ता जन्मेजय उच कथित वै समम तिजोत्तम तो महाभारत मेंख्याण चरित महत जन्मेजय ने कहा भी श्रेष्ठ आपने कुवंशियों के रूप महान महाभारत नामक संपूर्ण इतिहास का बहुत संक्षेप से वर्णन किया है जातं को निस्पाप तपोधन अब उस अर्थ वाली कथा को विस्तार के साथ गई क्योंकि उसे विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है स भवान विस्तरेक्षा तुम न ही तृप्याम पूर्वेशन्दान्चरित महत विप्रवर आप पुनः पूरे विस्तार के साथ यह कथा सुनावे मैं अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ न तत्कारणम अल्पम वैधर्म्ञात्र पांडवा अवध्यान सर्वसो जो प्रशस्यंते चमान अभी सब मनुष्यों द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्धभूमि में समस्त अवध सैनिकों का भी वध किया था इसका कोई छोटा सा छोटा या साधारण कारण नहीं हो सकता किमर्थम ते द्रव्याघ्र शक्ता संतोषनागस प्रयुज्यमान संक्लेन्तवंतों दुरात्मना पांडव शक्तिशाली और निरपरा थे तो भी उन्होंने दुरात्मा कौरवों के दिए हुए महान क्लेशों को कैसे चुपचाप सहन कर लिया कथम नागायुत प्राणो बाहुशाले भोदर अलि कृष्ण नफे क्रोधम धृतवान्व द्वजोत्तम ध्वजोत्तम अपने विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले धीमसेन में तो दस हजार हाथियों का बल था फिर उन्होंने क्लेश उठाते हुए भी क्रोध को किस रोक रखा था कथम सा द्रौपदी कृष्ण क्लिश्यम द्रुपदकुमारी शक्ता कृष्णा भी सब कुछ करने में समर्थ सती साध्वी देवी थी धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों द्वारा सताई जाने पर भी उन्होंने अपने क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन सबको जलाकर भस्म क्यों नहीं कर दिया कथम व्यसनम द्योते पार्थो माद्रे सुतौ तदाम अन्वस्ते नरव्याघ्र बाध्यमाना कुंती के दोनों पुत्र भीमसेन और अर्जुन तथा माद्रिनन नकुल और सहदेव भी उस समय दुष्ट कौरवों द्वारा अकारण सताए गए थे उन चारों भाइयों ने जुए के दुर्व्यसन में फंसे हुए राजा युधिष्ठिर का साथ ज्यो दिया कथम धर्म भृताम श्रेष्ठ सुतो धर्मस्य से धर्म अनरह परम क्लेश सोढ़वां स युधिष्ठि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे महान क्लेश में पढ़ने योग्य कदापि नहीं थे तो भी उन्होंने वह सब कैसे सहन कर लिया कथम च बहुला सेना पांडव कृष्ण सारथी अशन ने कोने सर्वा पितृलोकम धनंजय भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी थे उन पांडुनंदन अर्जुन ने अकेले ही बाणों की वर्षा करके समस्त सेनाओं को जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी किस प्रकार ये हम लोग पहुँचा दिया एक तथा चक्षु में सर्व यथा वृत्तम तपोधन यदि यतवंतस्ते महारथा तपोधन यह सब वृत्तांत आप ठीक ठीक मुझे बताइए उन महारथी वीरों ने विभिन्न रथ स्थानों और अवसरों में जो जो कर्म किए थे वह सब सुनाइए वै सम्पायण वाच क्षण कुर महाराज विपुल अनुक्रम पुण्याख्यान वक्त्य कृष्णदयी पाय नि वैशंपायन जी बोले महाराज इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी के द्वारा जो क्रमानुसार वर्णन किया गया है वह बहुत विस्तृत है और वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाना है सर्वलोके सो महर्षेलोकेशजित महात्म प्रवक्षा मत कृष्ण व्यास्यामृत तेजस सर्वोकपूजित अमित तेजस्वी महामना महर्षिव्यास जी के संपूर्ण मत का यहां वर्णन करूंगा इदम शतसहस्रम हि श्लोका पुण्यकर्माण सत्यवैंज व्याख्या तम अमित भावशाली सत्यवती नंदन ने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा एक लाख श्लोकों में कही है या विद्वान ते प्राप्तुल्यता जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है और जो मनुष्य सुनते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं इदम्भि वेद पवित्र पेचोत्तम श्राव्याण उत्तम चेदम पुराण ऋषि संस्थित यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है धर्मस्य अस्न्थ धर्मच निोप्यतिहासे महापुण्य बुद्धिश्चरी अछुद्रांशीला सत्यशीलास्तिका काम विद्वां श्रावश्मुते इनमें अर्थ और धर्म का भी पूर्ण रूप से उपदेश किया जाता है इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है जिनका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है जो दानशील सत्यवादी और आस्तिक हैं ऐसे लोगों को व्यास द्वारा विरचित वेद स्वरूप इस महाभारत का जो श्रवण कराता है वह विद्वान अभिष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है भ्रूण भ्रूणहत्यात चापे पापम जह्याद संशय शुवा पुरुषोपिशुदारुण मुच्यते सर्वपापेभ्यो राहुणा चंद्रमा जम जयो नाबेतिहासो यम श्रोतभ्यो विजगीषुण साथ ही वह भ्रूणहत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है इसमें संशय नहीं है इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है यह जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए महिम विजय ते राजा संतुष्चा पे पराजयेत इधम पुनसनम श्रेष्ठम इधम स्वस्थ नम महत इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है कन्या राध्य कन्यां निम युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए इससे भवीर पुत्र अथवा राज्य सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है धर्मशास्त्र पुण्यमशास्त्र परम मोक्षशास्त्र प्रोक्त व्यासेना बुद्धिनामित मेधावी व्याधि से पुण्यम धर्मशास्त्र उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्षशास्त्र भी कहा है संप्रिया चक्ष चेदम तथा श्रोतं से चा परे पुत्र श्रुषुशस प्रेस्यास जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे उनके पुत्र सेवा सेवापरायण और सेवक स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे शरीर पापम वाच च मन सै सर्व संत्यजी क्षिप्रम इदम सुन् जो मानव इस महाभारत को सुनता है वह शरीर वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है भरता महज्जन्म श्रृणवता नास्व्याधि भयम तेजा परलोक भयम कुतः जो दूसरों के दोष न देखने वाले भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत रूप महाभारत का श्रवण करते हैं उन्हें इस लोक में भी रोग व्याधि का भय नहीं होता फिर परलोक में तो हो ही कैसे सकता है धन्यश्यम आयुष्यम पुण्यम स्वर्गम तथा चैपालयन कृत पुण्य चिकीर्षुनाथयता लोके पांडवाना महात्म अ च भूरिद्रविण तेजस सर्व सर्विद्यावधाता लोके प्रथित कर्मण यद महान वो लोके पुण्यार्थे ब्राह्मणा शुचि श्रावित तस्य तस् धर्म सनातन गुरुण प्रथित वंशम कीत सतत शुचि लोक में जिनके महान कर्म विख्यात हैं जो संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान द्वारा उद्भाषित होते थे और जिनके धन एवं तेज महान थे ऐसे महामना पांडवों तथा अन्य क्षत्रियों की उज्जवल कृति को लोक में फैलाने वाले और पुण्य कर्म के इच्छुक श्री कृष्ण द्वेपायन वेदव्यास ने इस पुण्य में महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है यह या धन यश आयु पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्य में ग्रंथ का श्रवण कराता है उसे शास्त्र धर्म की प्राप्ति होती है जो सदा कौरवों के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है वंशमाति विपुल लोके पूज्य तमो भवे योधी ते ब्राह्मणो पुण्य ब्राह्मणों चत वार्षिका माता सर्व पापे प्रमुच्यते वेदा पारघो भारत पठन इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है और वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वर्षा के चार महीने तक निरंतर इस पुण्य प्रद महाभारत का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है जो महाभारत का पाठ करता है उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए देवा यो झत्र पुण्य ब्रह्म से हस्तथा की धूत पापमान तेम ते सवस्तथा इसमें देवताओं राजर्षियों तथा पुण्यात्मा ब्रह्मर्षियों के जिन्होंने अपने सब पाप धो दिए हैं चरित्र का वर्णन किया गया है इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया जाता है भगवान चाप्य देवे सो यत्र, देवी यत्र, यत्र देवे चीर्त अनेक जन यत्र कार्तिक संभव देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का भी इसमें वर्णन है तथा अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग भी इसमें कहा गया है ब्राह्मणा गवाम च महात्म्यम झत्र कीत्य सर्वश्रुति समूहों श्रोतव्यो धर्म बुद्धि ब्राह्मणो तथा गवों के महात्म का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया गया है इस प्रकार यह महाभारत संपूर्ण श्रुतियों का समूह है धर्मात्मा पुरुषों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए विद्वान ब्राह्मणा नि पर्वशु धूत पापमा जित स्वर को ब्रह्म गति शास्वतम जो विद्वान पर्व के दिन ब्राह्मणों को इसका श्रवण कराता है उसके सब पाप धूल जाते हैं और वह स्वर्ग लोग को जीत कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यस्तु राजोतीद अखिलासूते गर्भिणी पुत्र कन्या चा सुय ते विज सिद्धयात्रा शुवीरा विजयमापन आस्कार श्राव ये नृत्यम ब्राह्मणा नन सूयकावृत स्नातात्रिया जय महाताधर्मनता श्राव क्षत्र संसान जो राजा इस महाभारत को सुनता है वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करे तो वह पुत्र को जन्म देती है कुमारी कन्या इसे सुने तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है व्यापारी वैश्य यदि महाभारत श्रवण करे तो उनके व्यापार के लिए की हुई यात्रा सफल होती है सूरवीर सैनिक इसे सुनने से युद्ध में विजय पाते हैं जो आस्तिक और दोष दृष्टि से रहित हों उन ब्राह्मणों को नृत्य इसका श्रवण कराना चाहिए वेद विद्या का अध्ययन एवं ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हैं उन विजयी क्षत्रियों को और क्षत्रियों के अधीन रहने वाले स्वधर्म स्वधर्मपरायण वैश्यों को भी महाभारत श्रवण कराना चाहिए एष धर्म पुरा दृष्ट सर्वधर्मेश भारत ब्राह्मणा श्रवण राजशेषे नधीये भूयो वाज पठे नि स गचे परमा गति श्लोकम वाप्यनो गृहणीत तथार्थ श्लोकमे वा श्लोकम अभी पाठम पठे निच निर्भार भवे भारत सब धर्मों में यह महाभारत श्रवण रूप श्रेष्ठ धर्म पूर्व काल से ही देखा गया है राजन विशेषतः ब्राह्मण के मुख से सुनने का विधान है जो बारंबार अथवा प्रतिदिन इसका पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है प्रतिदिन चाहे एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का ही पाठ कर ले किंतु महाभारत के अध्ययन से शून्य कभी नहीं रहना चाहिए यह नयका श्रय जन्म राज महात्मा इह मंत्र युक्त धर्म चानेकदर्शनमुद्धा चिराजा वृद्धिह ऋषीण चथास्तात इंधर्वरक्षसा इतो वाक्य तीर्थ नाम, नाम पुण्या चेहकीर्तन वना नाम पर्वता नदीना सागर से इस महाभारत में महात्मा राजर्षियों के विभिन्न प्रकार के जन्म वृत्तांतों का वर्णन है इसमें मंत्र पदों का प्रयोग है अनेक दृष्टियों मतों के अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है इस ग्रंथ में विचित्र युद्धों का वर्णन तथा राजाओं के अभ्युदय की कथा है तथा इस महाभारत में ऋषियों तथा गंधर्वों एवं राक्षसों की भी कथाएं हैं इसमें विभिन्न प्रसंगों को लेकर विस्तार पूर्वक वाक्य रचना की गई है इसमें पुण्य तीर्थों, पवित्र देशों वनों पर्वतों नदियों और समुद्र के भी महात्म का प्रतिपादन किया गया है चैव देशाण चैव चीर्तनम उपचार तथैवाग्र वीरमप्यतिमाषम यसत्कारगस्थर्षिण रहा स्वरणईन्द्राण कल्पना युद्धकौशल वाक्य जतिरने सर्पित पुण्य प्रदेशों तथा नगरों का भी वर्णन किया गया है श्रेष्ठ उपचार और अलौकिक पराक्रम का भी वर्णन है इस महाभारत में महर्षि व्यास ने सत्कार सत्कार योग स्वागत के प्रकार का निरूपण किया है तथा रथ सेना अश्व सेना अश्व और गज सेना की व्यूहचना तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है इसमें अनेक शैली की वाक्य योजना कथोपकथन का समावेश हुआ है सारांश यह कि इस ग्रंथ में सभी विषयों का वर्णन है श्रावे ब्राह्मण श्राद्धे मम पादम्तः अक्षयम तस् तत्श्राद्धम उपावर्ते तृण्य जो श्राद्ध करते समय अंत में ब्राह्मणों को महाभारत के श्लोक का एक चतुर्थांश भी सुना देता है उसका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होकर पितरों को अवश्य प्राप्त हो जाता है अन्हाय ते नियते इंद्रिय मनता पिवादी तो प्रकार तमहाभारख्या प्रवणीय भरता महजन्म महाभारत मुच्य से इनमें इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप बन जाता है अथवा मनुष्य जानकर या अनजान में जो पाप कर बैठता है वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है इसमें भरतवंशियों के महान जन्म वृतांत का वर्णन है इसलिए इसको महाभारत कहते हैं निरुक्तम से यो वेद सर्वपाप प्रमुचते भरतातहासो महादुता महतोषेण सोमर्त्यान्मोचेदनुकर्तिषेलब काम कृष्णदयिपाय नो मुनि नृत्योत्थि शुचिशक्तो महाभारतमार तपोनयम महासा कृत में तस्मा संयुक्त श्रोतव्यम ब्राह्मण कृष्ण प्रोक्ता भारती मुत्तमा कथा श्रवेश्य विप्रा चोच मानवा वर्तमान वैन ते शोच्याता जो महाभारत नाम का युक्त अर्थ जानता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है यह भरतवंशी क्षत्रियों का महान और अद्भुत इतिहास है अतः निरंतर पाठ करने पर मनुष्यों को बड़े से बड़े पाप से छुड़ा देता है शक्तिशाली आप्तकाम कृष्ण कृष्णद्वैपायन व्यास जी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या आदि से शुद्ध हो आदि से ही महाभारत की रचना करते थे महर्षि ने तपस्या और नियम का आश्रय लेकर तीन वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया है इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए जो ब्राह्मण श्री व्यास जी की कही हुई इस पुण्यदायिनी उत्तम भारतीय कथा का श्रवण कराएंगे और जो मनुष्य इसे सुनेंगे वे सब प्रकार की चेष्टा करते हुए भी इस बात के लिए शोक करने योग्य नहीं है कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया नरेण धर्म कामेण सर्व्रोहत्यपि निखले नेतिहासो यम तथा सिद्धि वापनिया धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा यह सारा महाभारत इतिहास पूर्ण रूप से श्रवण करने योग्य है ऐसा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है नाम सर्भगतिम प्राप्य तुष्टि प्राप्त मानव यां श्रुत्व महापुण्यमतिहास मुश्नु इस महान पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलता श्रृणव श्रद्धा पुण्यशील श्रावश्चेदुत नर फल वापनोति राजसूया स्वेदज जो, जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस अद्भुत इतिहास को सुनता और सुनाता है वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ को फल पाता है यथा समुद्र भगवान यथा मेरुर्मगिरी उभौ ख्यात रत्न निधि तथा भारत मुचते जैसे ऐश्वर्यपूर्ण समुद्र और महान पर्वत मेरु दोनों रत्नों के खान कहे गए हैं वैसे ही महाभारत रत्न स्वरूप कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है इदम्भि वेदय समितम पवित्रमिचोत्तम श्रव्यम श्रुति सुखम च पावनम शील वर्धनम यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है यह सुनने योग्य तो है ही सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है इसके श्रवण से अंतकरण पवित्र होता और उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है यह इदम वाचकाय राजती तेन सर्वा मही दत्ता भवितः सागर में कला राजन जो वाचक को यह महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है पारीक्षित कथा दिव्याण विजयाय चम मया कृष्ण श्रृणुहर्ष करीमां जन्मे जय मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायनी दिव्य कथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो त्रिभिर्वरसे सदोत्था कृष्णदेप पाय नो मुनि महाभारतमाख्यानम अद्भुत प्रात का उठकर इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले महामुरी श्री कृष्णद्वैपाय ने महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को तीन वर्षों में पूर्ण किया है धर्मे चाथे च काम च मोक्षे चरतर्थ यदिहादेहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है इत श्री महाभारती आदि परमढ़ अंशावतरण परमढ़ी महाभारत प्रशंसायाम दिष्टितमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में महाभारत प्रशंसा विषयक बासठवा बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ